जैसे डूबे के लिए कोई नौका आ जाती है भगवान तो जी महाराज जैसे ब्राह्मण का रूप धारण करके और भरजी के लिए नौका रूप हो गए और भरजी को बचा दी तो इसी प्रकार से भगवान जो है अपने दूध को भेज देते हैं खुद आ जाते हैं, अपने भक्त को मरना नहीं देते इस बात को ख्याल में जाकर के और जो भगवान के वास्ते प्रेम में मगन हो जाता है या गिर में व्याकुल हो जाता है तो भगवान को बाध्य होकर वहाट होना पड़ता है इसी प्रकार से गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के विरह में व्याकुल हो गई तो भगवान वहाँ प्रगट हो गयी और इसी प्रकार से थी रुकमणि जी जब भगवान के विरह में व्याकुल हो गयी थी कि जिस समय के बीच में शिशुपाल जाने के लिए आया था तो तुरंत भगवान वहा पुकारने के साथ पहुंचे तो इसी प्रकार से प्रेम से भगवान को पुकारना चाहिए और भगवान तो समझगा मजबूरी है उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं, इसलिए भगवान का शीरावान करना चाहिए गोविंद गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद वे गोविंद रे कृष्ण ने मुरारे दीने बिहारे गोविंद गोविंद व गोविंद रे गो गिन कृष्णा गोविंद जय गोविंद जय गोविंद हरे कृष्णा मुरारे प्रेम पिया रे गोविंद जय गोविंद जय गोविंद हरे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 जय गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद जय गोविंद जय कृष्ण गोविंद जय गोविंद जय गोविंद हरे कृष्ण मोरारे मन के चुरारे गोविंद गोविंद गोविंद रे गोविंद गोविंद गोविंद व कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद रेने मुारे गोपियों के प्यारे गोविंद गोविंद गोविंद रे आनंद आनंद आनंदो पूर्ण आनंद कपाराण शांतान घर आनंद नचरा आनंद ही आनंद आनंद देखो कैसा आनंद परिपूर्ण हो रहा है और कैसा महान प्रकाश हो रहा है नीचे ऊपर बाहर देकर सब जगह के बीच के बाद जगह भगवान देवी प्रमाण महान प्रकाश रूप परिपूर्ण है नेत्रों को बंद करने के ऊपर भी सफेद प्रकाश प्रतीत होता है शाम के में प्रकाश प्रतीत होता है आ, और आकाश के बीच के माँ चारों तरफ चलगा प्रकाश के घन के बीच के माँ भगवान श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण जी जो है शो आकाश के माँ अश्व विराजमान हो अपने से चार पांच हाथ की दूरी के ऊपर आकाश के बीच के बाद जो भगवान है हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के का ध्यान करना चाहिए चरणों से लेकर मस्तक तक उसका ध्यान करना चाहिए देखो उनके चरण कैसे कोमल और कैसे सुन्दर है उनके चरण जो है बहुत ही सुंदर बहुत ही कोमल बहुत ही एक प्रकार से मन को अपने आकर्षण करने वाले चरणों को जब छुआ जाता है शरीर से तो शरीर के वहाँ शरीर के वहाँ आनंद की बिजली की दौड़ जाती है भगवान के जो चरण है उनका जो तलवों का तलवा है तले का भाग भगवान के अंगूठे के बीच के वहाँ सूर्य की चक्र का चिन्ह है और भगवान के अंगलियों के बीच के वहाँ का सब चिन्ह है और भगवान का जो चरण है उसके वहाँ अनेक प्रकार के चिन्ह है बज्र अंकुशा आदि अनेक चिन्ह तो भगवान के चरणों के बीच के वहाँ है भगवान मानो आकाश के बीच के वहाँ थे वे मानो नीचे खुद पड़े और कूद कर करके समझो की एक रूप से रास्ते जैसे रात के बाद समझो की ग्यारह बारह वर्ष की उम्र के भगवान के स्वरूप को देखा करते हैं रात में इसी प्रकार से भगवान एकदम खूब एकदम अपने नाच रहे हैं बजा रहे है गा रहे हैं नृत्य कर रहे हैं भगवान का स्वरूप जो है श्याम बरण है और चमकीला है और बड़ा ही कोमल है ऐसा श्याम वरण है कि एकदम साफ साफ में इतनी सुंदरता इसी वास्ते आपको शाम सुंदर कहते है भगवान के जैसे चरण हैं, ऐसे ही सब जो कि भगवान के दोनों पिंडी और गोडे और जंग है भगवान एक नू पर हुए हैं और भगवान का शरीर एक बड़ा चमकीला है और चिकड़ा है और पीताम्बर पहले हुए हैं, और कागड़ी बांधे हुए हैं, और उनकी कमर पतली है ना भी गहरी बने गंभीर कौन के तो पुष्प की मापको की ना भी है और कुछ के ऊपर तीन दिन रेखा है पर भगवान सुजो की हाथों में मुरली सब बजा रहे है वंशी बजा रहे है भगवान के दोनों हाथ लंबे गोडो तक और समझो की ऊपर से मोटे और नीचे से पथरे और एक हाथ में यानी बाएं हाथ के मां बंशी थाम रखी है और दैनी हाथ से स्वर ऐसो चला रहे और बंसी का अद्रय समझो की नीचे का जो पौष्ट है जिसको हम अध कहते हैं उस अदर के ऊपर है और मानो कि अद्राम का पान बंशी ऐसा कर रही हो और भगवान का जो स्व है वो कानों के लिए अमृत के समान प्यारा और मनसी के द्वारा भगवान प्रेम का दान कर रहे हैं भगवान की छाती ऐसा चोरी है और गले के बीच के मां भगवान बेजी माला पैर रखी है पुष्पों की माला बनमाला सो पैर रखी है और रतन जरित सुन का हार सुंदर हार पैर रखा है और गले के मार्गन जलित कर रहा है और बहुत ही सुंदर है और का धारण किए है और सिर्फ नजर से प्रेम से भगवान सबको देख रहे हैं मानो कोई जादू कर रहे हैं भगवान जो बोलते हैं कभी कभी हंसते हैं कभी बोलते हैं तो उनकी जो वाणी बहुत ही मधुर और बहुत ही आपने प्रेम प्रेमतेमल और अर्थ कि कानों के लिए अमृत के समान प्यारी और भगवान जब बोलते हैं तो उनके होठ हसते हैं उस होठों की जो चाल है वो एक प्रकार से समझो की आनंद क्योंकि ये प्रेम की एक आपने बचे सी हृदय में बह जाती है प्रेम की आनंद की नहीं कि दुख की भगवान के जो दांत है एक एक उसे मोती की माफक सफेद रंग के और दांतों की पंक्ति मानो कोई मोतियों की लड़ी हो पंक्ति हो नासिका अति सुंदर और नासिका के अगले भाग में भी एक मोती है, है और दोनों एकदम चमक रहे हैं उनके वहाँ गुलाबी रंग की झलक है श्याम के वहाँ गुलाबी रंग की झलक अद्भुत अद्भुत शोभा देती है और दोनों कपोलों के ऊपर कानों के वहाँ जो कुंडल है सूर्ण के रतन जड़ित कुर मकराकृत उनकी ज्योतिशो गालों पर पड़ती है उससे और भी शोभा बड़ी हुई है भगवान के कान बड़े सुंदर और विशाल और दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं और तिरछी नजर से देखते हैं और बार बार पलक मारते हैं इस वास्ते समझो कि नेत्र बहुत ही चपड़ हैं और उनके माँ रोशनी है और प्रेम भरा हुआ है सबको प्रेम भाव से देखते है आप दया के सागर है आप गुणों के सागर हैं, हृदय में भगवान के गुण एकदम प्रत्यक्ष परिपूर्ण हो रहे हैं और नेत्रों के द्वारा उनका विकास हो रहा है और मानो मैं भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला रहा हूँ तो भगवान के जो गुणों का समूह है वो नेत्रों के द्वारा विकसित होकर के मेरे नेत्रों में प्रवेश कर करके और मेरे सारे शरीर में मानो प्रवेश कर रहे हैं इससे शरीर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं आनंद का ठिकाना नहीं और बारंबार रोमांच होते हैं में में में आनंद सबको से देखते हैं और वो समता हम लोगों के मां प्रवेश कर जाती है मन में बुद्धि में इंद्रियों में रोम रोम में हम समभाव प्रवेश कर जाता है और भगवान जो की प्रेम से देखते भगवान का वो प्रेम हमारे हृदय में जागृति कर देता है और मन बुद्धि इंद्रियों में सब के मां व्यापक हो जाता है भगवान जो है सबको एक प्रकार से देखते हैं मनो नेत्रों के द्वारा आनंद की और ज्ञान की वर्षा करते हो कैसी आरोप प्रसन्नता कैसी शांति हो रही है अलौकिक शांति है या परम शांति है भगवान शांति स्वरूप है इसलिए या शांति है तो भगवान से है ये ज्ञान है तो भगवान से है मन में बुद्धि में इंद्रियों में कैसा ज्ञान है अलौकिक ज्ञान है दिव्य ज्ञान है शांति में ज्ञान है और भी जो कि के अनंत गुण है क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता ज्ञान वहराग अनेक प्रकार के भगवान के वहाँ गुण है भगवान भक्त अस्त्र है भगवान एक प्रकार से थी बहुत ही सुंदर और मनोह है भगवान का मुखारबिंद जो है बहुत ही सुंदर है इसीलिए बहुत ही मधुर है और माधुरी मूर्ति कहा कहते हैं इसीलिए उसको रूप माधुरी कहते हैं उनका रूप जो है मधुर होने से अरे वो भगवान की जो मूर्ति है वो रूप की माधुरी है बहुत ही एक प्रकार से मधुर है जिनके दर्शन सफल से वार्ता सभी मधुर है इसलिए आपका विग्रह जो है आपका जो है स्वरूप है सो मधुर होने से आपको माधुरी मूर्ति कहते हैं भगवान समझो की सबको दया भाव से देखते हैं हा इसको देख करके कितनी प्रसन्नता और कितनी शांति होती है भगवान के दोनों नेत्र कंवल के पुष्प के बाबत के हुए कि ये गुलाब के पुष्प की के लिए हुई हैं और भगवान के नेत्रों की आकृति कवल के पत्ते के समान है कमल का पत्ता बड़ा होता है छोटे कि है किंतु तो आकृति का ढंग वही है भगवान के नेत्रों में लाल रंग के डोरे हैं जैसे कवल के पत्ते में लाल रंग के डोरे हुआ करते हैं भगवान की भोए भोड़े के समान और भगवान देखते हैं बार बार और चपल नेत्र होने से नेत्रों की पलक मारती रहते हैं और दिल से प्रेम भाव से देखते हैं जिससे उनका वो प्रेम का भाव हृदय के मां प्रवेश कर जाता है और मानो नेत्रों के द्वारा भगवान को मैं अपने पी जाऊ इसी प्रकार से भगवान का मुख खिले हुआ है कि जैसे कोई गुलाब का पुष्प खिले हुआ हो जैसे कोई नील कमल का पुष्प खिले हुआ हो भगवान का मुखार्दन एकदम प्रसन्न बदन है जिसको देख करके कर, कर मनुष्य के चित्र में प्रसन्नता और शांति की लहर उठने लग जाती आहा भगवान का ललाट चमक रहा है उस पर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं और शीश के ऊपर काले रंग के घुघर वाले केश छल्लेदार केस चमकदार केस, केस और उसके ऊपर मोर भुगटे तो भगवान ने पान रखा है कैसा जो मुकट है, है, है, है, है बड़ा ही सुंदर मुकट है और सुवर्ण की तार के मां से जो मोती और उसमें गुंथी हुई है रतन गुंथे हुए हैं इसमें उनकी शोभा और बढ़ जाती है बड़ा ही सुंदर मुकट है और वो टेढ़ा है भगवान खड़े भी टेढ़े टेढ़े चरणों से खड़े है कमरे भी टेडी है और उनके हाथ भी टेरे बी भी उनकी टेरी और गिरीवा जो गड़ा भी टेढ़ा है और मुख भी टेढ़ा है मुख भी टेढ़ा है और आंख भी टेरी है, है और उनका मन भी टेढ़ा है ये आप ये सभी ऐसा होने से आपका नाम बांकी भिवारी है वहा एक प्रकार से आपका अलौकिक स्वरूप है अब एक प्रकार से भगवान जो है एकदम आपने नाचते हुए एक पास में कदम का वृक्ष है मन उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के डाल पर बैठ गए नीचे पैर लटका लिए और समझो कि वंशी की धुन से सारे ब्रह्मांड को पूर्ण कर रहे हैं अपने प्रेम से वंशी की धुन के द्वारा हम लोग उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पास के मानी समझो की जमुना नंदी बह रही है उसके किनारे के वृक्ष के ऊपर भगवान बैठे और नीचे हम लोग हैं और हमारे चारों तरफ मंडलाकार से समझो की गोपियों का झुंड खड़ा है मंडलाकार से और गोपियों के बाहर कर एक दूसरा मंडल है जो गोप बालुकों का है वही मंडलाकार से खड़े हुए भगवान की झांकी उसको देख रहे हैं और उसके बार एक मंडल गायों का है जो कानों को खड़ा करके कीजिए और भगवान के बंशी की धुन को गाय सुन लीजिए और समझो कि एक तरफ नेत्रों से भगवान को देख रही है सब की दृष्टि भगवान के मुखार बिंद के ऊपर है हम लोगों की तो है ही और हम लोगों के स्वाय जो है गोपियां जो है गोप बालक है और गाय है सब की दृष्टि एक भगवान के मुखार बिंद के ऊपर है और भगवान फिर इस प्रकार से थी बंशी बजाते बजाते उस कल के गाथ से यहाँ कूद पड़ते हैं और फिर नाचते हैं नृत्य करते हैं और वंशी बजाते हैं उनका नाचना गाना बजाना एक अलौकिक है जिसको देख करके सब जो की आपने पशु भी मुक्त हो जाते हैं मनुष्य की तो बात ही क्या है भगवान के स्वरूप माधुरी जो है उतने, उसमें इतना रस है कि जिसकी कोई महिमा नहीं गा सकता भगवान का बुखार बहुत ही सुंदर है जिसको देखकर रति और कामदे भी समझो कि मोहित तो हो जाते हैं मानो रूप का जो देख रहा है नेत्रों के द्वारा मानो भगवान के स्वरूप को मैं पी जाऊं भगवान के चरणों में बार-बार हम लोग नमस्कार करते हैं और भगवान उठाकर के अपने हृदय के लगाते हैं मानो मैं भगवान के हृदय के माँ प्रवेश कर जाऊ या मुझ में भगवान प्रवेश कर जावे मिलने के समय के माँ जो माला जो है और सब जो की ये झुगला और दुपट्टा है ये भी एक प्रकार से वे दिशा प्रतीत होता है ये भी एक व्यवधान है तो भगवान का जो अंग है और हृदय से हृदय स्पर्श करने से थी। कितना आनंद कितनी शांति होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है और कभी कभी तो ध्यान वस्ता के वहाँ ऐसा करता है मनुष्य बेहश रह जाता है उसको अपने आप का ज्ञान भी नहीं रहता पर प्रगो प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपके माई हम लोगों का प्रेम होए श्रद्धा होए विश्वास होए और आप में हमारा परम प्रेम होए परम श्रद्धा होए विशुद्ध प्रेम होए और आपको हम कभी भूले नहीं ये ध्यान ये जो झांकी ये आपके स्वरूप को हम जो मन से देख रहे हैं इस प्रकार से आप हमारे मन में बस हम कभी हमारे मन से दूर न होएं। वाणी के द्वारा आपके नाम का कीर्तन और मन से आपके स्वरूप का ध्यान और बुद्धि से आपके स्वरूप का निश्चय ये सदा ये सब बना रहे और हम आपके मां हर वक्त रमन करते रहें। हमारी सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि आपके साथ के बीच के माँ जो बारम्बार संबंध करती है ये रमन है नेत्रों से हम आपका रूप देख रहे हैं तो ये नेत्रों से रमन है और वाणी से हम आपके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं और आप जो मधुर वचन बोल रहे हैं हम कानों से सुन रहे हैं तो ये कानों के द्वारा आप में रमन है और हम हाथ से आपका सफर्श कर रहे हैं तो ये हाथ के द्वारा आप में रमन है और आपके माँ जो सुगंध आ रही है अलौकी जो गंध तो नासिका के द्वारा हम आप में रमन कर रहे हैं और हम आपको एक प्रकार से नमस्कार करते हैं आप उठाकर अपने हृदय के लगाते हो तो हम अंग स्पर्श करके कर के और आप के अंग से अंग मिला कर, कर के और आपके हृदय से हृदय मिला करके कर कर और हम आपने शरीर से भी आपके साथ में रमन कर रहे हैं आप कि जो वाणी है वो कानों के लिए अमृत के समान है आपका जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए है और आपका जो सपर्स है वो हाथों के लिए हृदय के लिए अमृत के समान है तो आपकी जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है और आप एकदम प्रत्यक्ष जो विराजमान हो रहे हैं ये बुद्धि का जो एकदम निश्चय है ये बुद्धि के द्वारा रमन है इसलिए आप का जो दर्शन है भाषण है सपर्श है वार्तालाप है सुगंध है आपका जो सब प्रकार का जो मिलन है ये एक, एक प्रश्नमय है अमृतमय है प्रेममय है आनंदमय है आप आनंदमय हैं और आपका मिलन भी आनंदमय है भगवान आप सुन प्रेम की बोलती हो तो आपका दर्शन भाषण सफर्श वार्तालाप सभी ये प्रेममय है प्रभु हमारे लिए प्रेमास्पद हम आपके प्रेमी और आपका हमारा नाता प्रेम का है और आप कहते हैं कि जानो एक प्रेम कर नाता आपका नाता एक ही है प्रेम का नाता ही है और दूसरा आपके कोई नाता नहीं प्रभु आपकी हम लोगों को कितनी भारी कृपा है आ, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है नहीं नहीं ये तो आपकी अहितुक दया है आप बिना ही कारण के ऊपर दया करते हो हम देखते हैं कि आपने हम लोगों को कितनी भारी दया की प्रथम तो हम लोगों को आपने मनुष्य का शरीर दिया जो असंख कोटि प्राणी है उनके माँ मनुष्य केवल तीन अरब के ही लगभग है और उनके माँ हम लोगों की भी गणना है और फिर इस उत्तम देश के बीच के माँ जो महान पवित्र भूमि है यहाँ आपने सबको भेजा और फिर ये उत्तम काल एक प्रकार से थी एक तो समय जो है तो कल जो बहुत ही जिसमें शीघ्र ही हो जाता है दूसरा ये सायं काल जो एक प्रकार से शांतिमय काल है उत्तम देश हर उत्तम काल हर उत्तम योनि और उत्तम धर्म इस वैदिक सनातन धर्म से बढ़कर कोई दुनिया में धर्म नहीं है ऐसे धर्म में आपने हम लोगों को पैदा किया समय समय पर आप संग देते हैं और बुद्धि देते हैं जिससे हम एक प्रकार से थी आपका भजन ध्यान आदि करते हैं। तो ये आपकी पूर्ण कृपा है प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी रूप से हमारे हृदय के मां परमेश्वर हो और फिर हृदय में जाकर देखते हैं तो भगवान हृदय में विराजमान हो रहे हैं और भगवान हृदय आकाश के बीच के वहां गाते बजाते हैं और हम भी एक छोटा मनुष्य रूप मानसिक धारण करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं वहां भी यही झांकी है भगवान के चारों तरफ मंडलाकार से गोपियां खड़ी हुई और भगवान के साथ में कीर्तन कर रही है गा रही है बजा रही है और उसके बाद का दूसरा मंडल जो है गोपों का है तीसरा जो मंडल है गायों का है इस प्रकार से थी। भीतर में हम देखते हैं जैसा बार में जैसा भीतर में अब बाहर में दृष्टि करते हैं तो भगवान बाहर में नेत्र जहां हमारे जाते हैं वहां है भगवान दिखते हैं जहां हमारा मन जाता है वहां भगवान दिखते हैं गोपिया जो है आपको प्रभु नेत्रों में बसा रखा था मन में बसा रखा था इसलिए आप उनसे कभी दूर नहीं होते थे उनके मन में बात करते थे आनंदो में आनंदो आनंदो आ देखो कैसी शांति और कैसा आनंद हो रहा है भगवान को आए बहुत ही समय हो गया अब उनकी पूजा करनी चाहिए हम भगवान को बारम्बार नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हैं है पढ़ो पढ़ो पढ़ो पर्व का स्वरूप जो है समझो श्याम सुंदर है और चमकीला है और जैसे कोई बारह वर्ष का राजकुमार हो इस प्रकार का और लम्मा आपका करीब कोई एक प्रकार से चार फुट और चौड़ा एक फुट है और समझो की बहुत ही चंचल और नेत्रों की चपलता एक अलग ही है और गाते और बजाते और नाचते हैं उस वक्त में सारे अंग एकदम चपल हो जाते हैं और एक प्रकार से मन को हरण करते रहते हैं प्रभु आपको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ बारम बार नमस्कार कर और अब भगवान की मैं ऐसे मानो पूजा कर रहा हूँ और पूजा की सारी सामुग्री हमारे दह हाथ की तरफ में एक संजो की मल्यागिरी चंदन का तख्त है और वो सुरल से मंडा हुआ रत्नों से जया हुआ और उसके ऊपर सारी सामग्री सजाई हुई है देवकों ने पैरल से लाकर सजा दी थी जिसका नाप लंबा छ फुट और चौड़ा तीन फुट है इसी प्रकार का एक तख्त खाली हमारे बाएं हाथ की तरफ में पड़ा है जो सामग्री रखने के लिए और सब सामग्री मौजूद है भगवान स्नान करके आए हैं वस्त्र पह करके आए हैं इसलिए स्नान और वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ाने की अब तो भगवान की मैं पूजा करता हूँ क्या देखता हूँ कि भगवान हमारे सन्मुख विराजमान हो रहे हैं और मैं मानसिक रूप धारण करके और उस मानसिक स्वरूप से ही भगवान की पूजा कर रहा हूँ इस शरीर से नहीं, नहीं। मैं देखता हूँ की बाय तक में सामग्री मजू तो मैं एक, एक देखता हूँ एक प्याला जो है उसके बीच के वहाँ गंगा भरा हुआ है सभी बर्तन गंगा से भरे हुए सुगंधित दर्व से भरे हुए सभी स्वर्ण के पात्र हैं तो एक प्याले को लेकर के भगवान को अर्घ देना चाहता हूँ उनके वहाँ केसर कुमकुम किस्तूरी और कर्पूरी ये सब मिलाये हुए जल के मां जैसे उसकी महत आती है अद्भुत सुगंधी आती है तो अब मैं अपने बाएं हाथ में जल का प्याला लेकर के और दाएं हाथ से भगवान के चरणों को धो रहा हूं और ये मंत्र बोलता हूं आह ओम श्री कृष्णाय नमः नहा ओम गोविंदाय नमः नभु मैं आपको नमस्कार करता हूं ओम पादो पादम समर्पयामी श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः इस प्रकार से बारम्बार मंत्र बोल करके कि कर भगवान के चरणों को मैं धो रहा हूँ बाएं हाथ भगवान को नहीं लगाना चाहिए अपवित्र होता है इसलिए दाएं हाथ से भगवान के चरणों को मैं धो रहा हूँ और बचा हुआ जल बाएं तरफ की चौकी पर अर्घ देता हूँ और अपने हाथों को पवित्र जल से धोकर के फिर अर्घ देने का जो जड़ है वो मैं हाथ में दोनों हाथों अंजली में अंजलि में लेकर के और भगवान को अर्घ देता हूँ उसमें भी तेसर कुमकुम की स्तूरी और कर्पूर मिले हुए हैं और उसमें मैं काती है और भगवान बंशी को तो अपने कांख में दबा लेते हैं और दोनों हाथों की अंजलि बांध करके और जल ऐसा ले रहे हैं और मैं दे रहा हूं ओम हस्ती और समय प्यामी नारायण आये नमय ना, वासुदेव आये इस प्रकार से भगवान नारायण को साक्षात भगवान परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण को मैं ऐसा जल दिया और भगवान दोनों अंजलि में लेकर के उसको छोड़ देते हैं नीचे एक सोने का थार है उसमें वो गिर जाता है उसके बाद में मैं तीसरा प्यादा लेकर के और भगवान को आत्मन करा रहा हूँ हाथ धुला के और भगवान भगवान का भगवान के दोनों हाथों को दुलाकर के मैं आत्मन करा रहा हूँ भगवान दया आसमन कर रहे हैं और मैं यह मंत्र बोलता हूं ओम आत्मन यंग समर्प्यामी गोविंद श्री कृष्ण आय और आत्मन करा के हाथ धुला देता हूं और फिर एक प्रकार से बचा हुआ जलवायु तरफ में रख देता हूं इस प्रकार से आत्मन करा करके फिर क्या देखता हूं आ, फिर एक कटोरी के मां समझो कि चंदन घस करके रखा हुआ है जिसमें भी केसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर घसा हुआ है उस चंदन की कटोरी को बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से भगवान के मस्तक के ऊपर मैं तिलक करता हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ ओम गंधन समर्पयामी वासुदेव आये नमः श्री कृष्ण आये इस प्रकार से ठीक करके मस्तक के ऊपर गंध लगाता हूँ फिर गंध को